मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो भरोधत तस्वीर बने हो हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो भरोध तस्वीर बने मार के मन को जिए तो क्या जिए हो जिंदगी है मुस्कुराने के लिए मार के मन को जिए तो क्या जिए जिंदगी है मुस्कुराने के लिए जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं जो भी है यहीं पे है साथ कुछ जाता नहीं मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने चाहे और कुछ न मुझे यार दे यार तुझी भर के मुझे प्यार दे चाहे और कुछ न मुझे यार दे यार तुझे भर के मुझे प्यार दे बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ कोई हम राज ना हो तो है ये आ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो तीर बने नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और आज नमस्कार के साथ साथ मैं आभार भी व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि आप ही की वजह से मैं बातें करते करते अपने दोस्तों में एपिसोड तक पहुंच गया हूं देखिए मेरे अनुसार मुझे आज इतनी ही खुशी हो रही है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय जितनी खुशी किसी भी बल्लेबाज को जब वो बैटिंग करने जाता है तब उसके 200 रन पूरे करने पर होती है देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आखिरकार ये 200 रन किस पिच पर बनाए गए वर्ल्ड कप में बनाए गए टेस्ट मैच में बनाए गए या ईडन गार्डन के पिच पर बने या ओवल के पिच पर बने या सड़क पर बने यानी जहाँ पर सड़क पर विकेट लगाकर खेल खेला जा रहा हो या कचहरी के मैदान में वहाँ बने हो 200 रन तो साहब 200 ही होते हैं तो मेरे लिए भी मेरा ये पॉडकास्ट चाहे किसी भी साइज का हो मगर आपको पसंद आता है और मुझे बोलना अच्छा लगता है तो साहब धीरे धीरे करते करते 200 बार आप तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश अपनी जिंदगी आपके साथ बांटने की कोशिश कर चुका हूं। तो साहब आज भी क्या कर रहा हूं खास बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं लोग पूछते हैं ना बर्थडे में आज क्या कर रहे हो मैरिज एनिवर्सरी आज क्या कर रहे हो नया साल आज क्या कर रहे हो तो साहब आज का प्रोग्राम ये है कि आज मैं उन चंद लोगों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा भूल नहीं सकता देखिए माता पिता भाई बहन इनके प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है इसमें कोई बहुत जब तक कि कोई बहुत ही विचित्र बात न हुई हो ऑब्वियसली हम में से हर कोई अपने माता पिता भाई बहन इनसे प्रभावित होता ही रहा है मगर इनके अलावा भी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका असर जिनका प्रभाव आपके भविष्य के व्यवहार पे आप कैसे आगे चलकर बातें करते हैं कैसे रहते हैं अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं इस पर पड़ता है साहब देखिए मैं कोई सीरियल ऑर्डर में तो नहीं उठा पाऊंगा हालांकि मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको सीरियल ऑर्डर में लिखने की कोशिश करूँ मगर मैं कर नहीं पाया क्योंकि एक तो इतने ज्यादा लोग मेरे दिमाग में मेरे मन में आते जा रहे थे एक के बाद एक एक के बाद एक कि मैं न तो उनकी गिनती रख पा रहा था और ना ही उनको आने से रोक पा रहा था और एक आता था और उसके जाने से पहले दूसरा चला आता था तो मैंने तय किया कि भाई जिसका नाम बोलते समय आएगा पहले सबसे याद उसका जिक्र आपके साथ करूंगा तो साहब मुझे पहला नाम याद आता है हमारे गुरुजी श्री द्वंद्वराज सिंह का हमारे द्वंद्वराज सिंह साहब ने मुझे कक्षा दस में गणित पढ़ाई अंग्रेजी पढ़ाई अंग्रेजी का पढ़ाई साहब अरे अंग्रेजी तो उन्होंने मुझे एमएससी करने के बाद पढ़ाई अब इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कक्षा दस में मैं बहुत ही ईमानदार छात्र हुआ करता था और होता ये था कि गणित की कक्षा में जो क्लासवर्क मिलता था वो तो क्लास में हो जाता था मगर जो होमवर्क होता था उसके लिए हमारे गुरु श्री योगेंद्र राय साहब दो दो प्रश्नावलियां दे दिया करते थे उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि प्रश्नावली में तीस सवाल हैं या वो तो प्रश्नावली बोलते थे प्रश्नावली संख्या पैतीस सब लड़के करके लाएंगे अब साहब लड़के करके लाते नहीं लाते ये तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं उस स्कूल में कक्षा दस में ही पहुंचा था अब साहब हुआ क्या कि मैं मतलब अच्छा अच्छा छात्र तो था था था मगर मगर उतना अच्छा भी नहीं नहीं नहीं कि सब सवाल सवाल सवाल कर पाता कोशिश करता था। मगर जो जो छूट जाते थे थे आ पाते थे, उनकी जगह कॉपी में छोड़ देता था नतीजा ये हुआ कि मेरी होमवर्क की कॉपी आधे से ज्यादा खाली रहा करती थी अब साहब हफ्ते दस दिन के बाद गुरुजी जी ने एक दिन कहा सब लोग अपने अपने होमवर्क की कॉपियां जमा कर दीजिए मैं चेक करूंगा पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये गुरुजी हम लोगों तीस लोग थे हम हम लोग उस क्लास में हम लोगों की कॉपियां एक दिन में कैसे चेक कर लेंगे क्योंकि अगले दिन के लिए तो उन्हें फिर काम देना ही था मगर खैर गुरुजी का तो अपना तरीका रहा होगा यह सोचकर कॉपी जमा कर दी और साहब गुरु ने कॉपी जब लौटाई तो सबकी कॉपियां लौट गईं मेरी कॉपी नहीं आई मैंने गुरुजी की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा उन्होंने कहा आप श्रीमान प्रिंसिपल साहब के यहां जाएंगे मैंने कहा साहब क्या हो गया बोले आपकी कॉपी देख के मुझे यही लगा कि आपको प्रिंसिपल साहब ही समझा पाएंगे बस साहब रोना आ गया आंखों में आंसू सुबकता हुआ चल दिया साहब प्रिंसिपल साहब कॉलेज के मैदान के दूसरे छोर पे उनका कमरा था तो साहब रोते रोते नन्हा सा रवि चला प्रिंसिपल साहब के कमरे की ओर जब प्रिंसिपल साहब के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो चपरासी ने पूछा क्या बात है क्यों रोते हुए आ रहे हो मैंने कहा साहब ने बुलाया है प्रिंसिपल साहब ने तो प्रिंसिपल साहब चपरासी गया अंदर प्रिंसिपल साहब से पूछा होगा उन्होंने कहा भेजो साहब अंदर गया रोते रोते उन्होंने पहले तो मुझे चुप कराया बैठाया उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम गणित के सवाल छोड़ क्यों देते हो मैंने कहा साहब मुझे कभी कभी इसमें दिक्कत होती है तो उन्होंने कहा जब तुम्हें दिक्कत होती है तो पूछते क्यों नहीं हो मैंने बताया कि साहब पूछने की कोई हिम्मत नहीं पड़ती उन्होंने कहा अच्छा ठीक है उन्होंने कहा ऐसा करना मैं तुम्हारी कॉपी पर लिख रहा हूँ कल अपने पिताजी को लेकर आना अब तो साहब मेरी तो जिसे क्या कहते हैं उसको हाथों से तोते उड़ गए पिताजी को लेकर आना ये तो बहुत बड़ी समस्या थी मगर खैर साहब घर आया आकर माताजी को बताया माताजी ने कहा ठीक है बात करते हैं पापा से उन्होंने कहा कि टीचर ने पीटा तो नहीं मैंने कहा नहीं नहीं नहीं पीटा नहीं अब साहब हम पिताजी का इंतजार करने लगे पिताजी आए आए रात, रात। माताजी ने उनको बताया उन्होंने सोते हुए श्रीमान श्रीमान रवि को उठाया और कहा उठिए क्या करके हैं आप स्कूल में तो मैंने सारी बात सच सच उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें गणित नहीं आती थी तो तुम्हें पूछना चाहिए था मुझसे <laughs> मैं अपने मन में सोचने लगा इनसे पूछ के और थप्पड़ खाने की किसे जरूरत थी मगर मैं कुछ बोला नहीं साहब उनके सामने। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगा निकाल तो निकालते तो समझ नहीं आया इसका क्या इलाज हो सकता है मगर खैर साहब माता जी ने बोला फिक्र मत करो मैं कल चलूंगी तुम्हारे साथ और साहब अगले दिन माता जी मेरे साथ गई योगेंद्र राय साहब से मुलाकात हुई उन्होंने बताया उन्होंने कहा देखिए ये लड़का तो गणित तो इसको कुछ नहीं आती ये फेल हो जाएगा वगैरह वगैरह बोले माता जी ने कुछ समय तक तो सुना उसके बाद उन्होंने कहा क्या बात करते हैं फेल हो जाएगा पूरी फेल वेल कुछ नहीं होगा ये लड़का फर्स्ट डिविजन लाएगा मास्टर साहब बोले अब देखिए यही तो बात है ना माँ बाप अपने बच्चों की कमजोरी नहीं समझते माता जी ने कहा रिजल्ट के बाद बात करेंगे उसके बाद साहब चले आए साहब इन सब बातों का लब्बोलुभाव ये हुआ कि हमारे बगल में घर के पास में एक उदय प्रताप कॉलेज था वहाँ के रिटायर्ड हेडमास्टर साहब थे श्री द्वंद्वराज सिंह जी उनको मतलब रिक्वेस्ट किया गया कि वो आकर के हम लोगों की कुछ मदद करें हम लोग मतलब मेरी और मेरे भाई की क्योंकि पिताजी ने ये आप बिना कहे ही मान लिया कि जो परेशानी परेशानी मुझको है वही परेशानी मेरे भाई को भी होगी अब साहब मास्टर साहब मास्टर ने आना शुरू किया मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज मुझे गणित में जो भी आता है वो सब वही है जो श्री द्वंदराज सिंह जी ने मुझे सिखाया मैं गणित के बारे में अपने बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि गणित मेरे प्रिय विषयों में से एक है और मैं आज भी बच्चों को गणित पढ़ाने का दावा करता हूँ मतलब जिन बच्चों को गणित में कठिनाई होती है मैं उनकी मदद करने का प्रयास करता हूं और कहा यह जाता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ अब अपनी प्रशंसा अपने मुँह से अरे अपने मुंह से नहीं करूंगा तो क्या आप थोड़ी करेंगे तो अपने मुंह से करनी ही पड़ती है तो साहब अच्छा पढ़ाता हूं तो ये जो अच्छा पढ़ाता हूं ना ये सिर्फ इस कारण से कि श्री सिंह जी ने मुझे में गणित सिखाई और आज भी आपसे बता सकता हूं गणित के सवाल करने का उन्होंने सवाल तो कम कराते थे वो डांटते ज्यादा थे कभी कभी पीटते भी थे मगर वो तरीका भी जरूर समझाते थे यानी कि अगर वो दस और दस जोड़ना भी होता था तो वो जोड़वाते बाद में थे। पहले जोड़ने का तरीका समझाते थे यानी कि गणित कुछ भी क्यों करना है ये जवाब उनके पास हमेशा रहता था तो साहब मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली मतलब तो व्यक्तित्व हैं, उनमें श्री द्वंद्वराज सिंह का नाम शायद मैं सर्वोपरि लेना चाहूँगा और ये ये नाम लेते वक्त मैं अपनी एक भूल भी आपसे बताना चाहूंगा यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ कालांतर में पढ़ाई लिखाई हो गई नौकरी चाकरी करने लगे और मैं चूंकि बनारस का रहने वाला था तो पढ़ाई लिखाई तो बनारस में की उसके बाद नौकरी चाकरी बाहर करने लगे और उसके बाद क्या होता था कि कुछ समय के लिए यानी कि छुट्टियों में या इतवार वगैरह को हम चूंकि बिहार में ही नौकरी कर रहे थे वहां से कभी कभार आ जाया करते थे साहब बनारस एक रविवार को बनारस आए और साहब रविवार को बनारस आए तो पता चला कि श्री द्वंद्वराज सिंह जी बीमार है हमने कहा कोई बात नहीं हम बीमार है पिताजी ने कहा जाओ जाकर देख कर आओ उनको मैंने कहा इस इतवार को नहीं जाऊंगा इस इतवार को दोस्तों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम है अगले इतवार को जाऊंगा अगले इतवार को आया और मैं सोच ही रहा था कि उनके यहाँ जाऊंगा मगर उसके पहले कुछ दोस्तों से मुलाकात करने चला गया और साहब मुलाकात करके ये सोच रहा था कि अब घर आऊं और खाना वाना खाके फिर जाता हूँ उनको देखने और साहब खाना वाना खा शाम को जब गया तो सिंह जी के के बाहर घर के बाहर घर लोग इकट्ठा थे और और तैयारियां चल रही थी क्योंकि उनका देहावसान हो चुका था और, आ, शवयात्रा की शुरुआत होने वाली थी साहब उस दिन मैंने इस तालम टोल का बहुत दुखद नतीजा देखा तो द्वंदराज सिंह ने अपने जीते जी तो मुझे जो सिखाया वो सिखाया परंतु उन्होंने अपने जाने के बाद मुझे यह सिखाया कि आज के काम को कल के लिए नहीं टालना है ना मालूम कल शायद देर हो जाए अब चूंकि बात गुरुओं की चली है तो एक और गुरु आपके सामने लाता हूं उनका नाम है श्री बचाऊ सिंह श्री बचाऊ सिंह जी ने मुझे जब मैं ग्रेजुएशन में था यानी बीएससी कर रहा था उन्होंने मुझे फिजिक्स वो फिजिक्स के टीचर थे फिजिक्स भौतिक शास्त्र इसमें वास्तव में रुचि दिलाई उन्होंने ही मुझे ये सिखाया ये बताया कि भाई फिजिक्स वह सब्जेक्ट है जो आपके हर क्यों का जवाब देने को तैयार रहता है और अगर आप अपने सवालों में क्यों लाते रहें तो आपको आपके जवाब भी मिलेंगे और साथ ही, ही फिजिक्स का ज्ञान भी मिलेगा मैं सब आभारी हूँ श्री बचाव सिंह जी का उन्होंने हालांकि वो मुझसे उम्र में ज्यादा बड़े नहीं रहे सीनियरिटी में भी कोई बहुत ज्यादा सीनियर मतलब ये कहा जाए कि उन्होंने शायद मुझसे पाँच छः साल पहले एमएससी किया होगा मगर उनकी जो शांत स्वभाव था जो उन्होंने उनका सिखाने का तरीका था और सच बात यह है कि वो किसी भी प्रश्न पर जब हम उनसे करते थे वो ये नहीं कहते थे कि यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण है वो हमेशा समझ जाते थे कि इस प्रश्न के पीछे जिज्ञासा का कारण क्या है तो साहब ये भी हमारे एक गुरु हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा अब इसके बाद आपको एक और गुरु का जिक्र करता हूं जो कि थे तो हमारे मित्र परंतु वास्तव में वो गुरुओं से भी अधिक थे क्यों गुरुओं से अधिक कह रहा हूं क्योंकि जिस उम्र में हम लोग देखिए बनारस की भाषा में उसको कहेंगे लोंडेहार में अपना टाइम गुजारते थे यानी कि हम लड़कपन की बातें करते थे उस उम्र में वे सीरियस बात किया करते थे उनको हम लोग मतलब उनका नाम ही पढ़ गया चाचा। श्री कुमार श्रीवास्तव श्री श्री जो थे ना वो हमारे मित्र होने से अधिक वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास जाकर आप अपनी समस्या रख के उसके समाधान की अपेक्षा कर सकते थे यानी कि वो वो समाधान यहां पर नहीं छोड़ते थे कि समाधान आप ढूंढ लीजिए वो समाधान देने में भरोसा करते देखिए यहां पर मैं क्यों इस बात पर बल दे रहा हूं वो इसलिए कि मुझे ये बात तो बहुत उम्र होने के बाद समझ में आई कि समाधान खोजना वास्तव में आपका अपना काम है उसके लिए आप दूसरे पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा जब आपको समाधान देता है तो वो उस समस्या का समाधान अपने परिप्रेक्ष्य से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देता है मगर आप अगर जो इसीलिए आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समाधान निकालना है तो आप दूसरे को साउंडिंग बोर्ड बना करके आप उसके साथ अपनी ये बातें करके अपने मन के सारे विचार निकाल कर एक जगह रख दीजिए और उसके बाद समाधान निकाल लीजिए मगर साहब हमारे ये जो मित्र थे ना इनके साथ ऐसा नहीं था ये वास्तव में समस्या का समाधान निकालने में आपकी मदद करते थे और वो मदद कैसी होती थी आप जानते हैं साहब मदद ये होती थी कि वो जब समाधान बताते थे तो एक नहीं कई दो तीन ऑप्शंस देते थे और उसके बाद हर ऑप्शन का वो प्रो और कॉन दोनों समझाते थे यानी प्लस पॉइंट्स पॉइंट्स माइनस दोनों समझाते थे और साहब वो प्लस और माइनस पॉइंट्स जो थे निकालने के बाद वो आपके सामने रख देते थे अब आप चुन लीजिए जो भी आपको चुनना हो इसका आपको एक उदाहरण बताता हूं हम साहब नौकरी जब शुरू की ना भारतीय स्टेट बैंक की तो मैंने आपको बताया कई बार कि भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी शुरू करने के बाद मुझे बिहार यानी पटना सर्कल अलॉट हो गया अब साहब हम बिहार तो कभी गए नहीं थे और ऐसा नहीं कि अब बिहार के बारे में हमें उत्कंठा नहीं थी मगर बिहार के बारे में हमारा जो विचार था ना वो कोई बहुत ऊंचा नहीं था बिहार के बारे में कहा जाता था कि साहब बिहार में बहुत आ, मतलब जातिवाद है बहुत पिछड़ा हुआ है बिहार जब भी बिहार की बात होती थी तो कुछ अजीब सी मतलब ऐसे बात होती थी कि वो हम लोगों से फर्क है अब साहब बिहार जब हम पहुंचे तो सबसे पहले तो हम राजधानी पटना में पहुंचे वहां पर साहब बातचीत करने के लिए तो जब हमने बिहार को देखा तो हमें मतलब अच्छा लगा खुशी हुई मगर उसके बाद हम जब बिहार में काम करने लगे छत साल हमने बिहार में काम किया और साहब उस साथ साल के दौरान सारे समय बस यही अरमान रहता था कि यार किसी तरह से इंटर सर्कल ट्रांसफर होके हम बनारस आ जाए अब साहब बनारस आ जाए ये तो बात अरमानों की थी मगर बनारस आए कैसे क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक में आपको जो आपका सर्कल होता है ना उसके अंदर तो ट्रांसफर होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है आपका सही जैक हो ना आप जहां चाहे वहां ट्रांसफर ले सकते हैं देखिए ये खुफिया बात है भारतीय स्टेट बैंक की यहां पर समस्या केवल इंटर सर्कल ट्रांसफर में है यानी कि आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाने में आपको बहुत अरे भैया उसको कहते हैं नाकों चने और ये चने भी मामूली चने नहीं सूखे हुए कड़ियल चने चबाने पड़ते हैं तो साहब हम भी वही चने चबाते थे और भैया हम तमन्ना करते थे कि कैसे न कैसे बनारस पहुंच जाए अच्छा बनारस ना भी पहुंचे तो चूंकि हम बिहार में इधर उधर गांव देहात छोटे मोटे शहरों में पोस्टेड थे तो हमेशा से ये तमन्ना रहती थी अच्छा अगर मान लो बिहार ही में रहना है तो कम से कम पटना पोस्ट हो जाए तो साहब उसकी कोशिश करते रहते थे तो हुआ यूं कि हमने एक वहां पर वार्ट निकली कि साहब कंप्यूटर सेंटर में पोस्ट होने के लिए आदमी टेस्ट दे तो साहब हमने भी उनमें अब देखिए वो कैसे टेस्ट दिया क्या हुआ वो सब कहानी तो आपको हम एक एपिसोड में पहले बता चुके हैं और आप चाहेंगे तो हम दोबारा बता भी देंगे मगर ये हुआ साहब कि हमने वो टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया उस टेस्ट के लिए हमको बुलाया गया और साहब इत्तेफाक की बात ये कि वो टेस्ट में हम सेलेक्ट भी हो गए तो अब ये तय हो गया कि हमको पटना ट्रांसफर मिल सकता है मगर इस बीच हमने ये देखे इंटर सर्कल ट्रांसफर होने का उस जमाने में एक तकनीक ये थी कि आप कोई म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढ लीजिए यानी कोई ऐसा बंदा ढूँढ लीजिए जो आपकी चाहत वाले सर्कल से बिहार आना चाहता हो और आप तो बिहार से उस सर्कल में जाना चाहते हमने साहब एक बंदा ढूंढ लिया था और हम लोगों ने अप्लाई भी कर दिया अब साहब हुआ ये कि वो बंदा किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो साहब उसके कारण हमारी एप्लीकेशन थोड़ी त्वरित गति से भारतीय स्टेट बैंक में यह तो बड़ा अच्छी बात है यहाँ पर बातें पक्की सुनी जाती हैं कर्मचारियों की नहीं मगर बाहर वालों की बातें बहुत अच्छी तरह सुनी जाती हैं बाहर का कोई आदमी पैरवी लगा दे यानी कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो हमारे यहाँ पर बड़ी आसानी से काम हो सकता है जिस काम को कि यदि कर्मचारी कहेगा तो उसको ये कहकर नकार दिया जाएगा कि नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब पॉलिसी में नहीं है मगर वही काम कोई बाहर वाला कह दे कोई नेता जी कह दे कोई उच्च अधिकारी कह दे सरकारी फटाफट हो जाता है तो साहब हमारे साथ भी वैसा ही हुआ उन भाई साहब की एप्लीकेशन तो चूंकि बड़े आदमी के लड़के थे जल्दी से प्रोसेस हो गई और साहब जो काम सालों में होता वो काम घंटों में हो करके आदेश आ गया कि साहब रवि श्रीवास्तव को बनारस पोस्ट कर दे और उन भाई साहब को बिहार में पोस्ट कर दिया जाए साहब वो भी हो गया उसके बाद हम कालांतर में बनारस भी आ गए जब बनारस आ गए तो हमने क्यों किसी दिन ये एक अर्जी दे दिया कि साहब हम बड़े हम बड़े ज्ञानी आदमी हैं और हम वो कंप्यूटर का इम्तहान भी पास कर चुके हैं ऐसा करके हमने एक अर्जी लगा दिया अब भैया वो अर्जी जो थी हमारी वो भारतीय स्टेट बैंक में हम आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते एक दिन हमारे पास एक पत्र आ गया कि आपके अर्जी के हिसाब से आपको लखनऊ में पोस्ट कर दिया गया है अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो बिहार में किसी भी तरह से पटना जाने को उत्सुक था वो अब बनारस से लखनऊ जाना है कि नहीं जाना है इस पशुपेश में पड़ा था हमने साहब अब हम बड़े ओहापोह में पड़ गए कोई हमसे कहता था चले जाइए कोई कहता था रुक जाइए वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे दोस्त है ना चाचा हमने चाचा के सामने ये समस्या रखी चाचा ने कुछ देर तक विचार किया हम और चाचा टहलने जाते थे संध्या काले टहल रहे थे चाचा ने कहा सुनिए मेरे दिमाग में स्पष्ट उत्तर आ गया मैंने कहा बताइए बोले देखिए आपको इतने वर्षों के प्रयास के बाद अपने माता पिता के साथ रहने का अवसर मिला है और चूंकि आप भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी कर रहे हैं तो यह तो निश्चित है कि दो साल मैक्सिमम या तीन साल में आपका तबादला हो जाएगा बोले तो कम से कम ये दो तीन साल तो आप यहां निकाल लीजिए इसके बाद आप कब लौटकर इनके साथ रहने का अवसर दे सक पा सकेंगे यह आपको पता नहीं है तो जो अवसर आपको अभी मिला है आपके इतने प्रयासों के बाद उस अवसर को मत गवाइए और साहब मैं आपको आज अपनी पूरी बात को छोटा करते हुए बता सकता हूं वास्तव में मैं उस समय मैंने इनकार कर दिया हालांकि उसके बाद मुझे कभी लखनऊ पोस्ट होने का अवसर लखनऊ मतलब जो हमारा लखनऊ सर्कल का हेडक्वार्टर था वहां पोस्ट होने का अवसर नहीं मिला और मैं भारतीय स्टेट बैंक में दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर चुका हूं करता रहा मगर उसके बाद फिर कभी बनारस में भी पोस्ट होने का अवसर नहीं मिला तो साहब चाचा मेरे तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिनका प्रभाव में अपने जीवन पर मानता हूं और अपने इस दो एपिसोड में मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभार चूंकि चाचा हैं मेरे साथ में हैं तो मैं उनको धन्यवाद देते हुए आपको ये बताना चाहता था कि ऐसे भी गुरु मिल सकते हैं तो आज का आज की बात यही समाप्त करता हूँ और अब आपको ये बता दूं कि 200 एपिसोड खत्म होने के बाद आ, मैं अगले हफ्ते जब आपके सामने आऊंगा तो कोशिश करूंगा कि आपसे और कुछ दूसरे विषयों पर भी बात कर सकू और कुछ नई बातें करूँगा करता ही रहूंगा क्योंकि मैं आपसे भी कहता हूँ बातें करते रहिए तभी बातें चलती रहेंगी मगर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ देखिये इसका जवाब आप ही दीजिएगा क्योंकि मैं सबके जवाब सुनने के बाद ही निर्णय लेना चाहूँगा आप कहेंगे कि भैया निर्णय तो आपको खुद ही लेना है हाँ साहब निर्णय मुझे ही लेना है मगर कम से कम आपकी सलाह तो मुझे मिले ये बताइए कि अगर मैं हमने एक बात कही के नाम पर एक पुस्तक छापने की बात करूं तो क्या वह उपयोगी होगी क्या ऐसा करना चाहिए मुझे तो आप बताएंगे उसके बाद इस पर विचार करेंगे कि किस प्रकार सामग्री एकत्रित की जाए किस प्रकार उसे प्रकाशित किया जाए और कैसे प्रस्तुत किया जाए तो इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे और आशा करता हूं अगले एक दो हफ्तों में जवाब आ जाएंगे तब फिर उसके बाद फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए अनुमति अगले हफ्ते फिर मिलते हैं अरे तब तक मतलब उतनी देर के लिए नहीं केवल एक हफ्ते के लिए अनुमति चाहता हूं और अगले हफ्ते आपसे मिलकर फिर बातें आगे बढ़ाएंगे तो साहब आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार और चूंकि दो सौवीं एपिसोड के लिए आप मुझे बधाई दे रहे हैं तो उसका लिए आपका एक और धन्यवाद अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और नया साल आ रहा है तो नए साल के लिए आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हालांकि मैं अगले साल की शुरुआत में ही सुबह सुबह आपसे मिलूंगा और आज के लिए साहब मेरी क्रिसमस कहना भी तो बनता है ना मेरी क्रिसमस हैप्पी हॉलीडेज हैप्पी न्यू ईयर जाने एक दिन ये कैसे हो गया चलते चलते मैराहोम हो गया जाने एक दिन ये कैसे हो गया चलते चलते मेरा खो गया सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए उसे भूला न कहो यही है अपनी राय हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने